पातंजल योग प्रदीप समाधिपाद सूत्र चौंतीस कुंडलनी जाग्रत करने के उपाय विशेषतया कुंडलनी शक्ति तो शरीर की शुद्ध और सूक्ष्म होने पर सात्विक विचार शुद्ध अंतःकरण ईश्वर की सच्ची भक्ति और परिपक्व वैराग्य की अवस्था में एकाग्रता अर्थात निश्चल ध्यान से जागृत होती है जहाँ कहीं अकस्मात किसी मनुष्य में अलौकिक शक्ति अद्भुत चमत्कार तथा असाधारण ज्ञान का विकास देखने में आवे तो समझना चाहिए कि पूर्व जन्म के किन्हीं सात्विक संस्कारों के उदय होने अथवा हृदय पर सात्विक प्रभाव डालने वाली अन्य किसी घटना से कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर सुषमना के मुख में चली गई है जिस प्रकार पृथ्वी में लगे हुए नल द्वारा पानी ऊपर जाने के लिए केवल नल के ऊपर लगी हुई मशीन को चलाने से नली में से पानी स्वयं ऊपर आना आरंभ हो जाता है इसी प्रकार साधनपाद में चतुर्थ प्राणायाम की पांचवी विधि द्वारा कुंडलनी शक्ति को चेतन करके सुसुमना में लाने का यत्न किया जाता है निम्नलिखित प्राणायाम तथा मुद्राएं कुंडली शक्ति को चेतन करने में सहायक हो सकती है पहला भस्त्रिका कपाल भाती सूर्य प्राणायाम इत्यादि चतुर्थ प्राणायाम दूसरा महाबंध महावेद महामुद्रा खेचरी मुद्रा विपरीत करणी मुद्रा अश्विनी मुद्रा योनि मुद्रा शक्तिचारिणी मुद्रा इत्यादि किंतु ये सब बाह्य साधन है जो कुंडलिनी को चेतन करने में सहायक होते हैं उसके मुख का सुसुमना में प्रवेश केवल ध्यान की परिपक्व अवस्था में ही हो सकता है बिना ध्यान के केवल बाह्य साधनों से कुंडलनी शक्ति को क्षोभ पहुँचाने से अधिक से अधिक मूर्छा जैसी अवस्था प्राप्त हो सकती है जो सुसुप्ति तथा बेहोशी से तो ऊँची है किंतु वास्तविक स्वरूपावस्थिति नहीं है और न उसमें सूक्ष्म जगत ही का कुछ अनुभव हो सकता है कुंडली जागृत करने का सबसे उत्तम उपाय तो मूलाधार से लेकर सहस्त्रार्थ तक सब चक्रों का भेदन करना है विशेष विधि क्रियात्मक होने के कारण लेखबद्ध नहीं की जा सकती किसी अनुभवी निस्वार्थ पथ दर्शक से ही सीखनी चाहिए इसकी सामान्य विधि निम्न प्रकार है चक्र भेदन, अर्थात कुंडलनी ओ योग पहला बद्ध पद्म दोनों जंघाओं को दोनों पैरों से दबाकर पद्म सिद्ध वद्र स्वस्तिक आदि किसी आसन से मेरुदंड को सीधा किए हुए सिर गर्दन और पीठ को समसूत्र में करके मूलबंध लगाकर खेजरी मुद्रा के साथ बैठें दूसरा स्थान एकांत बंद और शुद्ध हो प्रातःकाल कम से कम तीन घंटे और सायंकाल दो घंटे ध्यान करना चाहिए तीसरा कपाल भाती भस्त्रिका आदि प्राणायाम के पश्चात योनि मुद्रा करके खेचरी मुद्रा करें अर्थात जिह्वा को ऊपर की ओर घुमाकर तालु के पास कंठ के छिद्र में लगाएं और दांतों को दबाए रखे चौथा प्राण मूलाधार चक्र में योनि मंडल तक ले जाकर ऐसी भावना करें कि वही श्वास प्रश्वास चल रहा है पांचवा वही मानसिक ध्वनि के साथ ओंकार मानसिक जप करे चौथा प्राणायाम विधि छठवा ध्यान करते समय ऐसी भावना करे कि कुंडलनी शक्ति सुषुमना में प्रवेश करके मूलाधार को ऊर्धमुख करती हुई विकसित कर रही है इस प्रकार जब छह मास एक वर्ष अथवा दो वर्ष में इस चक्र में ध्यान पक्का हो जाए और प्राणोत्थान भली प्रकार होने लगे तो इसी भांति अगले अगले चक्रों को भेदन करना चाहिए आज्ञा चक्र और सहस्त्रार में अधिक समय देना चाहिए प्रथम चक्रों के ठीक ठीक स्थान निश्चय करने में कठिनाई होगी किंतु कुछ दिनों के अभ्यास के पश्चात यथा स्थान मन स्थिर होने लगेगा यह चक्र भेदन का क्रम दीर्घकाल तक धैर्य के साथ करते रहना चाहिए सुगमता और शीघ्र सिद्धि प्राप्त करने के विचार से आज्ञा चक्र और शहस्त्रार चक्र ध्यान के लिए पर्याप्त हैं यहीं पर विधिपूर्वक ध्यान करने से कुंडली जागृत हो सकती है यद्यपि निचले चक्रों का विशेष ज्ञान और उनकी विशेष शक्तियाँ उनके अपने अपने विशेष स्थान पर ध्यान करने के सदृश नहीं प्राप्त होती डाक गाड़ी से लंबी यात्रा पर जाने वाली यात्रियों को मार्ग में आने वाले स्टेशनों की भांति इनका सामान्य ही ज्ञान होता है किंतु दोनों चक्रों पर ध्यान के परिपक्व होने के पश्चात निचले चक्रों का भेदन अति सुगमता और शीघ्रता के साथ हो सकता है आत्मस्थिति के जिज्ञासु के लिए तो इन चक्रों के चक्र में अधिक न पढ़कर अपने अंतिम ध्येय को लक्ष्य में रखना ही श्रेयस्कर है इन चक्रों पर दो प्रकार से ध्यान किया जाता है पहला सिद्धियों तथा शक्तियों को प्राप्त करने के उद्देश्य से चक्रों में दी हुई विशेष विशेष बातों की विशेष विशेष चक्र पर भावना के साथ ध्यान किया जाता है यह मार्ग तांत्रिकों का है तथा लंबा है दूसरा आध्यात्मिक उन्नति तथा परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से इन सब बातों पर ध्यान न देकर केवल इन स्थानों को ध्येय बनाकर अंदर घुसना होता है ऐसे अभ्यासियों को जो कुछ भी समझ आवे समक्ष आवे उसको दृष्टा रूप से देखता हुआ देखता हुआ क्योंकि उनका लक्ष्य केवल परमात्म तत्व है